अनोशो टॉक बहुरी ना ऐसा दान नंबर वन पहला प्रश्न जीवित सदगुरु के पास होना इतना खतरनाक क्यों है? सब कुछ दांव पर लगाकर आपके बुद्ध ऊर्जा क्षेत्र में डूबने के लिए इतने कम लोग क्यों आ पाते जबकि पलटू की तरह आपका आह्वान पूरे विश्व में गूंज उठा है बहूर न ऐसा दांव नहीं फिर मानुस होना क्या ताक़त ठाड़ हाथ से जाता सोना अनुकंपा करें बोध दें योगिन्ह में जीवन ही खतरनाक है मृत्यु सुविधा है मृत्यु से ज्यादा और आरामदायक कुछ भी नहीं इसलिए लोग मृत्यु को वरण करते जीवन का निषेध लोग ऐसे जीते हैं जिसमें कम से कम जीना पड़े न्यूनतम क्योंकि जितने कम जिएंगे उतना कम खतरा है जितने ज्यादा जिएंगे उतना ज्यादा खतरा है जितनी त्वरा होगी जीवन में उतनी ही आग होगी उतनी ही तलवार में धार होगी जीवन को गहनता से जीना समग्रता से जीना पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चलना है ऊंचाइयों से कोई गिर सकता है जो गिरने से डरते हैं वे समतल भूमि पर सरकते चलते भी नहीं घिसटते उड़ने की तो बात दूर और सदगुरु के पास होना तो सूर्य की ओर उड़ान है शिष्य तो ऐसे हैं जैसे सूर्यमुखी का फूल जिस तरफ सूरज घूमता उस तरफ शिष्य घूम जाता सूर्य पर उसकी श्रद्धा अखंड है सूर्य ही उसका जीवन है सूर्य नहीं तो वह नहीं जैसे ही सूरज डूबा सूर्यमुखी का फूल बंद हो जाता जैसे ही सूरज उगा सूर्यमुखी खिला आह्लादित हुआ नाचा हवाओं में मस्त हुआ पी धूप उसके जीवन में तत्क्षण नृत्य आ जाता है। फ्रेडरिक निस्से का प्रसिद्ध वचन है Live dangerously, खतरनाक ढंग से जियो सच तो यह है इसमें दो ही शब्द हैं खतरनाक ढंग और जीना एक ही शब्द काफी है दो शब्दों में पुनरुक्ति है जीना ही खतरनाक ढंग से जीना है और तो कोई जीने का उपाय नहीं और तो कोई विधि नहीं इसलिए सदियों सदियों से धर्म ने जीवन निषेध का रूप लिया ये कायरों का ढंग है ये कायरों की जीवन शैली है भागो जियो मत छिप रहो किसी दूर गुफा में कहीं हिमालय में जहां जीवन ना के बराबर होगा क्या होगा जीवन हिमालय की गुफा में क्या जीवन हो सकता है जहां संबंध नहीं जितने संबंध है उतना जीवन है उतने जीवन की गहनता है सघनता है विस्तार है जी भर के जीने का अर्थ होता है अनंत अनंत संबंधों में जियो इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं भागना मत जागना जागकर जियो यह धर्म है भागकर जिए यह तो धर्म भी नहीं जीवन भी नहीं इससे तो बेहोश होकर भी जो जी रहा है वो भी कम से कम जी तो रहा है कम से कम उसके प्राणों में धड़कन तो है लेकिन सदियों सदियों से आदमी ने आत्मघाती धर्मों को चुना है कसूर धर्मों का नहीं है धर्म तो आत्मघाती हो ही नहीं सकता लेकिन आदमी डरपोक है भयभीत भीरू है इसलिए उसने सारे धर्मों को अपनी भीरुता के वस्त्र पहना दिए महावीर भीरु नहीं है लेकिन उनके पीछे चलने वालों की जमात उनसे ज्यादा भीरु जमात तुम और कहां पाओगे बुद्ध भीरु नहीं है जीवन उनका संघर्ष है क्रांति है जीवन उनका आग्नेय है एक एक शब्द अंगार है ज्वालामुखी हैं वे लेकिन बौद्धों को देखो पीले पत्ते हैं मर चुके कभी के झरने के करीब हैं गिरने के करीब हैं ठूठ की तरह रह गए हैं न वसंत आता न फूल खिलते और जितना ही वसंत का आगमन असंभव हो जाता है उनकी पुरानी धारणा पुष्ट होती कि जीवन में कुछ सार नहीं अच्छे ही हुआ जो छोड़ दिया ये तर्का भाष है तुमने छोड़ा इसलिए जीवन में कोई सार नहीं मिल रहा है जीते तो सार पाते सार सत्य भगवत्ता सब पाते जीवन का खजाना अकूत है उसकी गहराई अथाए है अगर कहीं कोई ईश्वर है तो वो जीवन में व्याप्त है रोए रोए में कणकण में वही प्रतिध्वनि है, बाहर वह भीतर वह दसों दिशाओं में वह लेकिन कमजोर आदमी अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए तर्क खोसता है बीमार आदमी यह मान्य को राजी नहीं होता कि मैं बीमार हूं इस अहंकार को धक्का लगता है। बीमार आदमी भी अपने को ही नहीं औरों को भी समझाता है कि यह साधना है यह जो मैं बीमार हूं ये जीवन की व्यर्थता को देखकर बीमार हूं इस सब की प्रसिद्ध कथा जो मैं बार बार कहता हूं क्योंकि वो आदमी के संबंध में इतनी सच एक लोमड़ी ने अंगूर के गुच्छे लटकते हुए देखे छलांग मारी बहुत छलांग मारी बहुत तड़फी पहुंचने को अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी छलांग छोटी पड़ती गई सब ताकत लगा दी मगर अंगूर के गुच्छ ऊंचे थे छलांग ओछी थी पसीना पसीना थकी मांी हारी पराजित चारों तरफ उसने देखा कि किसी ने देखा तो नहीं जैसे कोई आदमी गिर पाता है, तो जल्दी से धूल झाड़ता है और चारों तरफ देखता है किसी ने देखा तो नहीं कंघी निकाल के जल्दी से बाल संवार लेता चश्मा ठीक लगा लेता टोपी वगैरह ठीक करके चल पड़ता किसी ने देखा तो नहीं इसकी भी फिक्र नहीं होती कि कहीं चोट लगी या नहीं वो तो घर जाकर देख लेंगे किसी ने देखा तो नहीं घबराहट की कहीं में गिर गया ये कोई देख न ले मैं और पराजित हो गया लोमड़ी ने चारो तरफ देखा कोई भी न था धूल झाड़ झमास चल पड़ी लेकिन खरगोश छुपा देखता था झाड़ी से उसने कहा चाची क्या हुआ लोमड़ी बहुत चकित हुई उसने कहा हुआ क्या कुछ भी नहीं हुआ अंगूर खट्टे अभी पके नहीं जब छलांग लगा के पास पहुंची तो देखा कच्चे। अभी तोड़ने योग्य नहीं थोड़े पग जाए फिर तोड़ेंगे। थोड़े इस सब की ये छोटी छोटी कथाएं आदमी के संबंध में लोमड़ी यानी आदमी के भीतर छिपी हुई चालाकी, बेईमानी खंड जो भाग जाते हैं जीवन से वो भी अपने भागने को फलसफा बनाते उसे भी दर्शन देते उसे भी सुंदर शास्त्री शब्दों में ढांकते हैं वो ये नहीं कहते कि हम भगोड़े वो कहते हम सन्यासी हैं हमने जीवन का त्याग किया रामकृष्ण के पास एक आदमी आता था जो हर उत्सव पर धार्मिक समारोह पर अवसर ही नहीं चूकता था पूर्णिमा आ गई कभी एकादशी आ गई कभी कुछ उत्सव हिंदुओं के उत्सवों की तो कोई कमी ही नहीं है कोई भी बहाना मिल जाए बकरे कटते थे उसके घर धर्म का दिन आ गया तो बलि देनी होगी काली का भक्त था फिर एक दिन रामकृष्ण को पता चला कि अब उसने धार्मिक सब वगैरह मनाना बंद कर दिए अब बकरे नहीं कटते क्या हुआ क्या भक्ति छोड़ दी बुलाया उससे और क्या हुआ उससे पूछा बुढ़ापे में अब मरते वक्त भक्ति छोड़ दी अब बकरे वगैरह नहीं कटते उसने कहा आपसे क्या छिपाना औरों को धोखा दे दूं आपको कैसे धोखा दूं इससे सदगुरु के पास होने में डर लगता है औरों को धोखा दे दोगे सदगुरु को कैसे दोगे दोगे भी तो देना पाओगे उसकी पारदर्शी आंखें पकड़ ही लेंगी तो उस आदमी ने कहा सच बात आपसे कह दूं औरों को तो मैंने कहा करे इन सब वाह क्रिया कांडों में क्या रखा है जवानी का अंधापन था चलता रहा अब प्रौढ़ हो गया है अब देख लिया सब करके इसमें कुछ सार नहीं असली बात भीतर लेकिन अब आपसे कह दू सच्ची बात कि मेरे दांत गिर गए अब दांत ही ना रहे तो बकरे क्या काटना मतलब यह हुआ कि दांत थे इसलिए बकरे काटते थे धर्म तो बहाना था धर्म तो सुंदर बहाना था बकरे खाने थे मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी ने एक दिन सुबह सुबह उससे कहा कि मिया कुछ याद है अपनी शादी को हुए पच्चीस वर्ष हो गए कल पच्चीसवीं वर्षगांठ पड़ रही विवाह की जोर जो शोर से मनाना है जिस बकरे को हमने इतने दिन पाल पोस के तैयार किया है हो इरादा तो कल कट जाए नसरुद्दीन ने कहा फजलू की अम्मा सादी हमने की बेचारे बकरे का क्या कसूर उसको क्यों सजा देती हूं अरे काटना है तो मुझे काट और यू ही पच्चीस साल में बचा क्या है सब तो काट डाला और बकरे का क्या, क्या कसूर और उसको काटना होगा तो बकरी जाने तू क्यों पीछे पड़ी बकरे ने अपना क्या बिगाड़ा भूल थी तो अपनी थी भोगी तो अपन भोगे लेकिन लोग हमेशा बहानों से जीते मनुष्य जाति की छाती पर जीवन निषेधात्मक धर्म हावी रहे क्योंकि मनुष्य भीरु है इतना भीरु कि बाबा तुलसीदास कहते हैं भय बिन हो न प्रीत इससे ज्यादा व्यर्थ की बात शायद ही किसी आदमी ने कभी कही हो इससे ज्यादा दो कौड़ी की बात कहनी कठिन इतनी अवैज्ञानिक इतनी निरर्थक इतनी असंगत खोजना भी चाहो कोई बात तो न खोज पाओगे लेकिन लाखों लोग तुलसीदास के इस वचन को दोहराते हैं और मानते हैं सोचते हैं क्या गजब के मनोविज्ञान को खोजा है भय बिन हो न प्रीत और भय से कभी प्रीति हुई है सोचा विचारा कभी दो घड़ी विमर्श किया चिंतन किया मनन किया ध्यान किया भय और प्रीति इनके बीच क्या संबंध जहर और अमृत के बीच क्या संबंध यह तो यू हुआ कि जैसे कोई कहे जहर के बिना अमृत नहीं होता सींचो जहर तब अमृत होगा यह तो यू हुआ कि जैसे कोई कहे कि बो नीम के बीज निबोलियां और तब आम लगेंगे भय और प्रेम बड़ी विपरीत अवस्था है भय में आदमी सिकुड़ता है संकुचित होता है छोटा होता है। प्रेम में फैलता है विस्तीर्ण होता है। याद रखना ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म का अर्थ होता है जो फैलता ही चला जाए फैलता ही चला जाए जिसके फैलने का कोई अंत ना है, जिसके फैलाव की कोई सीमा ना हो कितना ही पियो चुका ना सको कितना ही जानो फिर भी जानने को शेष रह जाए कभी ऐसा न कह सको कि सब जान लिया स्वयं उसे खोजने में खो जाओगे मगर उसे खोज न पाओगे नहीं कि स्वादन मिलेगा भर जाओगे उससे लबालब लेकिन वह बहुत है हम गागर वह सागर हमसे ऊपर से बहेगा ऐसा ही प्रेम है प्रेम तुमसे बड़ा है प्रेम परमात्मा का ही मानवीय रूपांतरण इसलिए जीसस ने ठीक कहा कि परमात्मा प्रेम है जीसस के वचन में सार है बाबा तुलसीदास के वचन में सेवाए असार के और कुछ भी नहीं परमात्मा प्रेम है और प्रेम कहीं भय हो सकता है तुम खुद ही सोचो अपने जीवन में सोचो जिससे तुम भयभीत हो उसे तुम प्रेम कर सकते हो मैं छोटा था तो मेरे पिता ने मुझे सिर्फ एक बार सजा दी बहुत मुश्किल है ऐसा पिता पाना जो सिर्फ एक बार सजा दिया हो एक चपत मुझे मारी सिर्फ एक बार मैंने उनसे कहा कि मारना आपको जितना हो आप मार सकते लेकिन फिर एक बात ख्याल रखना कि मेरे आपके बीच प्रेम का रिश्ता ना रह जाए आप मुझे नहीं मार रहे प्रेम को मार रहे मैं कैसे प्रेम कर सकूंगा उस व्यक्ति को जो मुझे दुख दे रहा है पीड़ा दे रहा है परेशान कर रहा है निश्चित ही मैं निर्भर हूं अभी आप पर अपने पैरों पे अभी खड़ा भी नहीं हो सकता तो आपकी जो मर्जी मारेंगे तो भी ठीक है सहना होगा लेकिन मुझे नहीं मार रहे ख्याल रखना मेरे और आपके बीच जो प्रेम हो उसे मार रहे वे संवेदनशील व्यक्ति थे बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे बस पहली और आखिरी सजा वही रही उन्होंने फिर मुझे कभी दो शब्द भी नहीं कहे मारना तो बहुत दूर मैंने कुछ भी किया हो ठीक किया हो गलत किया हो उन्होंने जैसे एक बात तो बहुत ही गहरे मन में ले ली कि प्रेम को नष्ट नहीं करना है मुझे पैसों की जरूरत पड़े तो कहीं मुझे चुराना ना पड़े किस बच्चे को नहीं चुराना पड़ता इस ख्याल से कि मुझे कभी चोरी ना करनी पड़े वो एक डब्बे में पैसे रख देते थे कि मुझे जब चाहिए हो निकाल लू जितने चाहिए हो निकाल लू ताकि पूछना भी ना पड़े क्योंकि पूछो तो भी अड़चन होती किस लिए चाहिए क्यों चाहिए अभी कल ही तो लिए थे मुझे पूछना ना पड़े उन्हें पूछना ना पड़े इसलिए पैसे रख देते थे जब डब्बा खाली हो जाए तो भर देते फिर उनके मेरे बीच प्रेम की एक गहराई बढ़ती चली गई जिससे भी भय उससे प्रेम नहीं हो सकता उससे घृणा होती इसलिए हर बच्चा बड़े होकर अपने मां बाप से बदला लेता है जिम्मेवारी मां बाप की है बच्चे की नहीं बदला लेगा ही तुम जब ताकतवर थे और बच्चा कमजोर था तो तुमने उसे सताया अच्छे अच्छे नामों से सताया एक से एक तरकीब ईजाद की सताने की अपनी धारणाओं के आधार पर उसे सताया और तुम्हारी धारणाएं सच है इसका तुम्हें आश्वासन फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके हाथ में ताकत आएगी एक दिन चाक घूम जाएगा तुम बूढ़े हो जाओगे कमजोर हो जाओगे तुमसे चलते ना बनेगा उठते ना बनेगा तब तुम्हें वो भी कचरे में फेंक देगा तब मत रो ये तुम अपने किए का फल भोग रहे हो लोग भी खूब अजीब हैं पिछले जन्मों की तो बातें करते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों के फल मिल रहे हैं और इसी जन्म में जो उपद्रव करते रहते हैं उनका गणित बिठाते नहीं पिछला जन्म था कि नहीं ये भी तुम्हें पता नहीं है मगर ये जन्म तो साफ है इसी जन्म में हिसाब जरा देखो ईसाइत ने 2000 साल तक मनुष्य को समझाया कि ईश्वर से डरो क्योंकि ईसाइत ईसा के आधार से नहीं बनी यह तो बड़े अचंभे की बात है बुद्ध धर्म बुद्ध के आधार से नहीं बना और न जैन धर्म महावीर के आधार से बना और न हिंदू धर्म कृष्ण के आधार से बना इस जगत में बहुत अचंबे हैं लेकिन सबसे बड़ा अचंबा यह कबीरदास बहुत बार कहते हैं एक अचंबा मैंने देखा नदिया लग गई आग कि नदी में आग लग गई कि मछली चढ़ गई रूख मछली वृक्ष पे चढ़ गई मगर यह कुछ भी नहीं अचंबे कबीरदास मुझे मिल जाए तो उनसे कहूं कबीरदास जी ये कोई अचंबे नहीं नदी में आग लग सकती इसमें क्या अड़चन जरा पेट्रोल फेंक दो और लगा दो आग अमेरिका की झीलों में आग लगती अब बेचारे कबीरदास आ जाए तो अपना वचन बदलना पड़े क्योंकि अमेरिका की झीलों में इतना तेल हो गया है मोटरें चल रही मोटर बोट चल रही हैं जहाज चल रहे हैं इतना तेल फैल गया है सतह पर कि आग लग जाती अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की प्रसिद्ध झील में आग लग गई कबीरदास सुनते तो भौचक के रह जाते कि मैंने तो का एक अचंबा मैंने देखा नदिया लग गई आग अब वो अचंबा नहीं रहा लेकिन असली अचंबा ये है कि महावीर को मानने वाले महावीर के दुश्मन बुद्ध को मानने वाले बुद्ध के दुश्मन जीसस को मानने वाले जीसस के दुश्मन कृष्ण को मानने वाले कृष्ण के दुश्मन ये सबसे बड़ा अचंभा है मानने वाले लगता है प्रेम करने वाले लोग होंगे मगर कहीं कोई प्रेम नहीं बह इसलिए घृणा है ईसाइयों ने 2000 साल तक पश्चिम को समझाया कि ईश्वर से डरो जीसस ने कहा था ईश्वर प्रेम है जो प्रेम है उससे कहीं डरा जाता है प्रेमी कहीं एक दूसरे से डरते हैं पति पत्नी डरते हैं क्योंकि प्रेमी नहीं है पति डरता है कि कहीं पत्नी को पता ना चल जाए घर क्या आता है रास्ते भर हिसाब लगाता आता है क्या क्या जवाब देना ये बाई क्या क्या पूछेगी आज कहां रहे कहां गए और इससे बचना मुश्किल क्योंकि वो निकाल ही लेगी कोई तरकीब वो फांसी लेगी किसी जाल सब बचाव का इंजाम करके पति घर में प्रवेश करता फॉरन फंस जाता देर नहीं लगती पत्नियां पतियों से डरी हुई हैं बच्चे मां बाप से डरे हुए मां बाप बच्चों से डरे हुए शिक्षक बच्चों को डरा रहे हैं बच्चे शिक्षकों को डरा रहे हैं हर कोई हर कोई को डरा रहा है क्या समाज हमने बनाया है भय पर खड़ा हुआ 2000 साल में ईसाइत ने ईसा से बिल्कुल उल्टी बात लोगों को समझाई अंग्रेजी में शब्द है गॉड फियरिंग हिंदी में भी हमारे पास शब्द है ईश्वर भीरू कैसे बेहूद शब्द धार्मिक व्यक्ति को कहते हैं ईश्वर भीरु गाड फिरें धार्मिक व्यक्ति को कहना चाहिए ईश्वर प्रेमी गॉड लविंग लेकिन 2000 साल तक जब बार बार ये कहा गया कि ईश्वर से डरो वो तुम्हें सजा देगा वो तुम्हें नरकों में सड़ाएगा अगर उसकी बात नहीं मानी तो बहुत कष्ट पाओगे ऐसे कष्ट पाओगे कि जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते और दुनिया के दूसरे धर्मों ने तो सावधिक नरक की व्यवस्था की एक अवधि है कुछ सालों तक नरक रहोगे स्वाभाविक कोई कितनी बड़ा जुर्म करे तो भी सजा की कोई सीमा होती मगर ईसाइय ने तो गजफर दिया अनंत काल तक नरक में रहना होगा जुर्म क्या किए और बड़ा मजा यह है कि हिंदू अनंत जीवनों में मानते जैन और बौद्ध अनंत जीवनों में मानते अनंत जीवनों में भी इतने पाप नहीं होते कि अनंत काल तक नरक में रहना पड़े और ईसाइत केवल एक जीवन में मानती और एक ही जीवन में इतने पाप कर लोगे गजब कर दिया कि अनंत काल तक नर्क में रहना पड़े कैसे कैसे पाप करोगे क्या पाप करोगे आखिर अगर 24 घंटे सतत पाप ही करते रहो ना सो ना खाओ न पियो दूसरा कोई काम ही ना करो बस पाप ही पाप करो तो भी 60-70 साल की जिंदगी में कितने पाप करोगे अनंत काल की कोई सीमा नहीं है अनंत काल तक कैसे सजा भोगोगे बर्टन रसल ने किताब लिखी है वा आई एम नॉट ए क्रिश्चियन मैं ईसाई क्यों नहीं हूं उसमें बहुत सी दलीलों में एक दलील ये दी है कि यह बात बेहूदी है असंगत अन्यायपूर्ण एक जीवन उसमें कितने पाप रसल ने लिखा है कि मैं अगर अपने सारे पाप गिनती करता हूं जो मैंने किए तो मुझे कोई कठोर से कठोर न्यायाधीश चार साल की सजा दे सकता है और अगर उन पापों को भी गिन लो जो मैंने किए नहीं सिर्फ सोचे हालांकि जो सोचे उनके लिए सजा देने का कोई सवाल नहीं तुम भी सोच लेना सजा देने की कोई बात नहीं ना मैंने किसी को कुछ किया ना तुम मुझे कुछ करो या बहुत बहुत चूंकि मैंने सोचे इसलिए सपने में मुझे जितने भी दुख स्वप्न दे देना हो दे देना मगर रसल कहता है कि वो भी गिनती कर लो चलो वो भी मत छोड़ो तो जो मैंने किए और जो मैंने सोचे सब जोड़ लो तो भी मुझे आठ साल से ज्यादा की कोई सजा नहीं दे सकता और अनंत काल की सजा तो उसने अपने ईसाई न होने के कारणों में एक कारण ये भी गिनाया है कि बात बेहूदी असंगत है, और सिर्फ धर्म के नाम पर सताए जाने का आयोजन है। लोगों को डरवाया जा रहा है भयभीत किया जा रहा है और भय के आधार पर धर्म खड़ा किया जा रहा है इसका अंतिम परिणाम हुआ कि एक दिन पश्चिम के बहुत बड़े मनीषी शरीर निश्चय ने कहा ईश्वर मर चुका है दफनाओ उसे और मुक्त हो जाओ यह जो नीति का वचन है यह दो साल की ईसाइत ने जो भय का आरोपण किया उसका परिणाम उसका अनिवार्य परिणाम है तर्कगत निष्कर्ष से ऐसे ईश्वर को मार ही डालना होगा ऐसे दुष्ट ईश्वर को बचाने की कोई जरूरत नहीं पूजा की तो बात और इसकी हत्या कर दो इसे दफना दो ताकि आदमी मुक्त तो हो जाए और तुम कहते हो भय के बिना प्रीति नहीं होगी भय के बिना नित्य नहीं होगा यह पक्का है भय के बिना घृणा नहीं होगी ये पक्का है भय के बिना ईश्वर को खत्म कर देने की आयोजना नहीं होगी ये पक्का है भय के बिना नास्तिकता नहीं होगी ये पक्का है लेकिन प्रीति नहीं होगी ये बात तो निपत मूर्ता की है एकदम मूढ़ता की प्रेम और भय भिन्न बातें हैं लेकिन आदमी अपनी हर चीज के लिए सुंदर तर्क खोजना चाहता है आदमी भी है भयभीत है वो इसी को कहता है कि यह प्रेम है प्रार्थना है पूजा है तुम क्यों मंदिर में झुकते हो प्रेम से तुम कभी प्रेम से झुके हो तुम क्यों मस्जिद जाते हो प्रेम से तुमने कभी प्रेम से भर के नमाज पढ़ी प्रार्थना की सब भय है सब घबराहट कपे हुए हो हु। इसलिए जवान आदमी धार्मिक नहीं होता क्योंकि जवान में जरा ताकत होती जूझने का बल होता है जैसे जैसे बूढ़ा होने लगता है वैसे वैसे धार्मिक होने लगता है सब बूढ़े धीरे धीरे धार्मिक हो जाते कारण भय बढ़ने लगा और भय हमारा धर्म है जीवन को जीने की हिम्मत जिन में नहीं है इन भगोड़ों ने इन कायरों ने धर्म के ऊपर बड़ा अत्याचार किया है इन्होंने धर्म को परिभाषा दे दी व्याख्या दे दी ये रुग्णचित्त लोग ये विक्षिप्त लोग ये मुर्दा लोग धर्म पर हावी हो गए इनकी लाशों की सड़ांध धर्म को भी सड़ा गई इसलिए जीवित सदगुरु के पास होना हमेशा खतरनाक है उसके पास होने का अर्थ है जीवन के पास होना उसके पास होने का अर्थ है आग के पास होना जलने की तैयारी चाहिए मिटने की हिम्मत चाहिए शून्य होने का साहस चाहिए अहंकार को राख कर देने के लिए चुनौती जो स्वीकार कर सकता है वही केवल जीवित सदगुरु के पास हो सकता है इसलिए बुद्ध जब जिंदा होते हैं तो बहुत लोग उनके साथ नहीं होते न जीसस के साथ होते लेकिन जब मर जाते हैं तो बहुत लोग करोड़ों लोग साथ हो जाते मुर्दा गुरु में कोई अड़चन नहीं लोग मृत्यु के पूजक हैं जीवन के नहीं फिर तुम मूर्ति बनाओगे मंदिर बनाओगे क्या क्या नहीं करोगे मोहम्मद को जिंदगी भर सताया एक गांव में टिक के रहने न दिया मोहम्मद को पूरी जिंदगी जूझना पड़ा और अब सारी दुनिया में मोहम्मद का गुणगान हो रहा है कैसे अजीब लोग कैसा चमत्कार है तुम पूछते हो योग में जीवित सदगुरु के पास होना इतना खतरनाक क्यों जीवन के पास होना खतरनाक है क्योंकि जीवन है असुरक्षा मृत्यु में बड़ी सुरक्षा एक बार मर गए सो मर गए फिर ना कोई बीमारी लगती फिर न कोई दोबारा मृत्यु हो सकती न दिवाला निकलता न चोरी होती न डांका पड़ता फिर तो विश्राम करो कब्रों में विश्राम ही विश्राम कंफ्यूस से उसके एक ने पूछा कि जीवन में सुरक्षा कैसे मिले कन्फ्यूस ने उसकी तरफ देखा कंफ्यूस कोई बुद्ध पुरुष नहीं कंफ्यूसियस फिर भी एक सुलझा हुआ विचारक है, बहुत सुलझा हुआ कन्फ्यूस के जमाने में बुद्ध पुरुष तो था लाउस्सु कन्फ्यूस उससे मिलने भी गया था इतना सुलझा हुआ तो था कि पहचान सका कि जाए लाउसु के पास इतना साफ सुथरा चिंतन तो था नहीं तो लाउत्सु को इंकार करता तो एकदम गमार पंडित नहीं था एकदम भोंदू पंडित नहीं था पोंगा पंडित नहीं था सोच विचार था चिंतन की एक स्पष्ट रूपरेखा थी तो इतना तो उसे समझ में आया कि जो मेरे पास नहीं वो लाउत्सु के पास है जिससे अभी मैं टटोल रहा हूं इस आदमी ने उसे लगता है पा लिया तो गया था मिलने सैकड़ों मील की यात्रा करके मिलने गया था अल्लाहसु बैठा था एक वृक्ष के नीचे और जब कन्फ्यूशियस पहुंचा तो कन्फ्यूशियस तो बहुत ज्यादा नीति नियम शिष्टाचार का मानने वाला था इस पृथ्वी पर जिन लोगों ने शिष्टाचार को सर्वाधिक मूल्य दिया उनमें कंफ्यूशियस सर्वप्रथम आदमी को कैसे व्यवहार करना कैसे उठना कैसे बैठना उसने झुक-झुक के लाउस् को नमस्कार किया ने का व्यर्थ परेशान ना हो क्यों शरीर को कष्ट देते हो बैठो ये क्या झुक झुक के कोरने बजा रहे हो ये कोई राजाओं का दरबार नहीं ये क्या तुम खुशामत कर रहे हो बैठो बैठ जाओ चुपचाप वो तो जो चीनी ढंग था चीनी ढंग बड़ा विस्तारपूर्ण था सात बार झुकना स्तुति करना जब किसी महापुरुष के पास जाओ तो क्या क्या कहना कैसे कैसे शब्दों में कहना और लाउसू सुने तो उसको तत्ण रोक दिया कि बकवास बंद कर बैठ जा चुपचाप घबरा के कंफ्यूज से बैठ गया वो इतना घबरा गया ऐसा कभी नहीं घबराया था बड़े बड़े सम्राटों के पास गया था सब जगह उसको प्रशंसा मिली थी क्योंकि सम्राट तो खुशामत पसंद होते लेकिन लाहौसन का ये तो क्या दरबारी बातें यहां लगा रखें कोई दरबार कंफ्यूस तो ने जो भी पूछा लाहौसुन उसका सीधा सीधा जवाब दिया पूछा ईश्वर है लाहौसन का सब बकवास एक धक्का लगा तो फिर धर्म क्या है लाओ सुने का स्वयं को जानना और जिसने स्वयं को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया उसके पहले सब बकवास तो हम नैतिक जीवन कैसे जिए कंफ्यूस ने पूछा है तो लाव सुन का नैतिक जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं ध्यान से नीति वैसे ही बहती है जैसे हिमालय से सरिताएं बहती ध्यान में उतरो ध्यान का क्या अर्थ है तो लाउसन का मिटो शून्य हो जाओ ये दंभ छोड़ो ऐसे झटके दिए उसको ऐसा झकझोरा जब वो बाहर आया तो सर्द सुबह थी लेकिन पसीना पसीना हो रहा था उसके शिष्य ने पूछा आप इतने बेचैन उद्विघन पसीने पसीना हो रहे हैं क्या बात उसने कहा यह आदमी नहीं ये तो सिंह और ये बोलता नहीं गरजता है ये जलती आग है अभी मैं इसके योग्य नहीं अभी इसे बचा सकूं ये मेरी सामर्थ मगर इतनी स्पष्टता थी इसलिए कन्फ्यूज का भी मेरे मन में आदर है कम से कम इतनी स्पष्टता थी कि ये आदमी आग है अभी मैं बचा सकूं ये मेरी सामर्थ नहीं लेकिन लोग तो बेईमान हैं लोग ये नहीं कहेंगे लोग ये कहेंगे ये बात ही गलत है इसलिए हम इसे सुने भी क्यों लेकिन Confuses ने का बात तो सुनने जैसी थी शब्द शब्द सुनने जैसा था मगर मैं कमजोर ये तो बिल्कुल तलवार की धार है इसके पास रहे रहेगी गर्दन कटी ज्यादा देर इसके पास टिकना खतरे से खाली नहीं है जब कन्फ्यूस के शिष्य ने पूछा कि सुरक्षा कैसे मिले जीवन में सुरक्षा कैसे मिले तो कन्फ्यूस ने कहा कि फिर कब्र में क्या करोगे कब्र में सुरक्षा मिलेगी सुरक्षा ही सुरक्षा बोगना खूब अभी तो जी लो और अगर तोरा से जीना तो जाओ लाओसु के पास उस खतरनाक आदमी के पास मैं तो बूढ़ा हो गया तुम अभी जवान हो शायद तुम्हारे जीवन में अभी सामर्थ्य हो कि तुम उसे पी लो पचा लो और लावसु तो ऐसे है जैसे शमा बनु परवाने चले जाओ मैं तुम्हें नीति सिखा सकता हूं लावसु तुम्हें जीवन दे सकता है इसलिए कन्फ्यूश को ईमानदार आदमी तो मानना ही होगा सदगुरु के पास होना खतरनाक है क्योंकि वो जीवन सिखाएगा पलायन नहीं जीवन निषेध नहीं जीवन स्वीकार जीवन का अहोभाव तुम पूछते हुए योचिन्ह में सब कुछ दांव पर लगाकर आपके बुद्ध ऊर्जा क्षेत्र में डूबने के लिए इतने कम क्यों आ पाते सब कुछ दांव पर लगाना है वही तो अड़चन यहां समझौता नहीं है यहां मैं तुमसे ये नहीं कहता कि चलो महाव्रत नहीं साधते तो अणुव्रत साधो अणुव्रत ये समझौता व्रत तो महाव्रत होते अणुव्रत भी कोई व्रत होते व्रत भी कहीं छोटे और बड़े होते व्रतों में भी कहीं कोई साइज क्या अपने अपने हिसाब से साध लो जितना बने उतना साध लो कि जब सुविधा हो सत्य बोल लेना जब सुविधा ना हो तो असत्य बोल देना यह अणुव्रत और सुविधा जब होती तब तो कोई भी सत्य बोलता है इसमें साधना क्या है सच तो यह है कि कभी कभी लोग सत्य ही इसलिए बोलते हैं कि सत्य बोल के ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है जैसे किसी आदमी को तुम्हें सजा करवानी हो और तुम अदालत जाके सच बोल दो तो तुम ये मत सोचना कि तुम सत्यवादी हो तुम्हारे इरादे नेक नहीं थे तुम बदमाश तुम बेईमान हो तुम चोर हो। तुम सच बोलने अदालत में नहीं गए थे तुम गए थे कि इस आदमी को सजा हो जाए कि ऐसा मौका तुमने न चूक सके दोहरे हाथ अरे एक पत्थर से दो चिड़ियां मार ली सत्य भी बोल लिया ईश्वर के खाते में भी लिखवा लिया कि देखो सत्य बोला और इसको भी पांच साल की सजा करवा दी एक छोटे से बच्चे को अदालत में गवाही के लिए लाया गया मजिस्ट्रेट ने उसे कहा कि कसम खा कि सत्य ही बोलेगा उसने कहा कि ठीक है आप कहते हैं तो कसम खाता हूं कि सत्य ही बोलूंगा फिर मजिस्ट्रेट ने कहा कि बोल तुझे क्या कहना उसने कहा मुझे अब कुछ नहीं कहना आपने पहले मेरा मुंह बंद कर दिया छोटा बच्चा था सीधा साफ आपने मेरा मुंह पहले ही बंद कर दिया अगर बोलू तो असत्य बोल सकता हूं क्योंकि वही मैं सिखा पड़ा के भेजा गया हूं और वो आपने कसम खिला दी और सत्य में बोल नहीं सकता और सत्य ही बोलना है इसलिए अब बोलने को कुछ बचे नहीं जराम जी मैं ये चला आपने पहली बाधाएं ऐसी लगा दी लोग सत्य बोलते चोट पहुंचाने के लिए कभी कभी सत्य को ऐसा उपयोग करते हैं जैसे गालियों का उपयोग किया जाता है गर्दनें काटने के लिए वही तुम झूठ का उपयोग करते हो वही तुम सत्य का उपयोग करते हो सवाल उपयोग का है सवाल इसका नहीं तुमने क्या बोला तुम धर्म का उपयोग भी गर्दने काटने के लिए करते हो और तुम अधर्म का उपयोग भी उसी के लिए करते हो तुम्हारी दुनिया में धर्म और अधर्म में भेद क्या है तुम्हें आग लगानी है आदमी मारने तुम्हें लोगों की जितनी ज्यादा ानी संभव हो सके उतनी हानि करनी जितना शोषण बन सके उतना शोषण करना अधर्म से हो तो अधर्म से और धर्म से हो जाए तो कहना ही क्या दोनों दुनियाएं साध ली रात पी भी ली सुबह तोबा भी कर ली न दुनिया हाथ से गई न जन्नत हास से गई तुम चालबाज हो और इन चालबाजों से धर्म बुरी तरह छत विछत हुआ है